शिक्षा का आदर्श शिक्षा का उद्देश्य दूसरा मनुष्य निर्माण अतीत भारत की कार्य भारतीय इतिहास पढ़ने पर हमें ज्ञात होता है कि भारतवर्ष सदैव ही अत्यधिक क्रियाशील रहा है आजकल हमें पढ़ाया जा रहा है कि हिंदू जाति सदैव से भीरु तथा निष्क्रिय रही है और यह बात विदेशियों में तो एक प्रकार से कहावत के रूप में ही प्रचलित हो गई है मैं इस विचार को कदापि स्वीकार नहीं कर सकता कि भारत कभी निष्क्रिय रहा है सत्य तो यह है कि जितनी कर्मठता हमारे इस पुण्य भूमि भारतवर्ष में रही है उतने शायद ही अन्यत्र कहीं रही हो और इस कर्मठता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि हमारी यह चीर प्राचीन महान हिंदू जाति आज भी ज्यों की त्यों जीवित है हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जिससे हम मनुष्य बन सकें हमें ऐसे सिद्धांतों की जरूरत है जिससे हम मनुष्य हो सकें हमें ऐसी सर्वांग पूर्ण शिक्षा चाहिए जो हमें मनुष्य बना सके इस समय हमारे देश को जरूरत है लोहे की भांति ठोस मांसपेशियों और मज़बूत स्नायु वाले शरीरों की जरूरत है ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति की जिसे कोई रोकने में समर्थ न हो जो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को भेज सकती हो यदि इस कार्य को करने के लिए अथा समुद्र तल में जाना पड़े सदा सब प्रकार से मौत का सामना करना पड़े तो भी हमें यह करना ही होगा अंधविश्वासों को त्याग कर सबल बनो मैं तुम लोगों से स्पष्ट भाषा में कह देता हूँ कि हम दुर्बल हैं अत्यंत दुर्बल हैं प्रथम तो है हमारी शारीरिक दुर्बलता यह शारीरिक दुर्बलता कम से कम हमारे एक तिहाई दुखों का कारण है हम आलसी हैं हम कार्य नहीं कर सकते हम आपस में मिलजुल नहीं सकते हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हम घोर स्वार्थी हैं हम तीन व्यक्ति एकत्र होते ही एक दूसरे से घृणा करते हैं आपस में ईर्ष्या करते हैं हमारी इस समय ऐसी हालत है कि हम पूर्ण रूप से असंगठित हैं घोर स्वार्थी हो गए हैं सैकड़ों शताब्दियों से इसी बात पर विवाद कर रहे हैं कि तिलक इस तरह धारण करना चाहिए या उस तरह अमुक व्यक्ति की नज़र पड़ने से हमारा भोजन दूषित हो जा होगा या नहीं ऐसे अनावश्यक प्रश्नों की मीमांसा और उन पर अत्यंत शोधपूर्ण दर्शन लिख डालने वाले पंडितों से तुम और क्या आशा कर सकते हो हमारे धर्म के लिए भय की बात यही है कि वह रसोई घर में घुसकर उसी में आवद्ध रहेगा जब मन की शक्ति नष्ट हो जाती है उसकी क्रियाशीलता उसकी चिंतन शक्ति जाती रहती है तब उसकी सारी मौलिकता नष्ट हो जाती है फिर वह छोटे से छोटे दायरे के भीतर चक्कर लगाता रहता है तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अंधविश्वासी मूर्ख होने की जगह यदि घोर नास्तिक भी हो तो वह मुझे पसंद होगा क्योंकि नास्तिक तो जीवंत है तुम उसे किसी प्रकार बदल सकते हो परंतु यदि अंधविश्वास घुस जाए तो मस्तिष्क मस्तिष्क बिगड़ जाएगा दुर्बल हो जाएगा और व्यक्ति विनाश की ओर अग्रसर होने लगेगा तो इन दो संकटों से बचो प्रथम तो हमारे युवकों को सबल बनना होगा धर्म पीछे आएगा हे मेरे युवक बंधु तुम बलवान बनो यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है गीता पाठ की जगह फुटबॉल खेलने से स्वर्ग तुम्हारे कहीं अधिक निकट होगा मैंने अत्यंत साहसपूर्वक ये बातें कही हैं और इनको कहना बड़ा आवश्यक है क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ मैं जानता हूँ कि कंकड़ कहाँ छुपता है मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किए हैं बलवान शरीर से अथवा मजबूत पुठ्ठों से तुम गीता को कहीं अधिक समझ सकोगे शरीर में ताज़ा रक्त होने से तुम कृष्ण की महती प्रतिभा और महान तेजस्विता को अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे जिस समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरों के बल दृढ़ भाव से खड़ा होगा जब तुम स्वयं को मनुष्य समझोगे तभी तुम भली भांति उपनिषद और आत्मा की महिमा समझोगे हमें निर्भी और साहसी व्यक्तियों की जरूरत है खून में तेजी और स्नायुओं में बल की जरूरत है लोहे के पुट्ठे और फौलाद के स्नायु चाहिए न कि दुर्बल बनाने वाले वाहियात विचार इन सब को त्याग दो सब प्रकार के रहस्यों से बचो हर बात में रहस्यमयता और अंधविश्वास ये सदा दुर्बलता के ही लक्षण होते हैं ये अवनति और मृत्यु के ही चिन्ह हैं इसलिए उनसे बचे रहो बलवान बनो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ भारत के बाहर जाओ और शिक्षा के कुफल की प्राप्ति तुम्हारे भीतर अदम्य शक्ति है तू तो मैं कुछ नहीं सोच सोच कर निर्बल बने जा रहे हो तुम ही क्यों सारी जाति ही ऐसी बन गई एक बार घूम कर देख कि भारत के बाहर लोगों के जीवन प्रवाह कैसे आनंद से सरलता से प्रबल वेग के साथ बह रहा है और तुम लोग क्या कर रहे हो जीवन भर केवल बेकार की बातें किया करते हो सठियाई बुद्धि वालों देश से बाहर निकलते ही तो तुम्हारी जाति चली जाएगी अपनी खोपड़ी में सदियों के अंधविश्वास का कूड़ा करकट भरे बैठे हजारों वर्षों से केवल आहार की शुद्धि अशुद्धि के झगड़े में अपनी शक्ति नष्ट करने वाले सैकड़ों युगों के सामाजिक अत्याचार की जिनकी सारी मानवता का मानवता का अस्त हो चुका है जरा बताओ तो सही तुम कौन हो और इस समय तुम कर भी क्या रहे हो मूर्खों हाथ में किताब लिए तुम केवल समुद्र के किनारे घूम रहे हो यूरोपियनों के मस्तिष्क से निकली हुई बातों को लेकर बिना समझे दोहरा रहे हो तेस रुपयों की मुंशी गिरी के लिए या बहुत हुआ तो एक वकील बनने के लिए ये जान से तड़प रहे हो यही तो भारत के नवयुवकों की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है और फिर इन विद्यार्थियों के भी झुंड के झुंड बच्चे पैदा हो जाते हैं जो भूख से त्रस्त हुए उन्हें घेर कर बाबा खाने को दो खाने को दो कहकर चित्कार करते रहते हैं क्या समुद्र में इतना पानी भी न रहा कि तुम अपने विश्वविद्यालय के डिप्लोमा गाउन तथा पुस्तकों के साथ उसमें डूब मरो